उपनिषद शिंदी अनुवाद्यालयोपासनामृत अनंत गुणवान अनंत शक्ति और अनेक प्रकार से उपनष्य उपासनीय ब्रह्म की विशिष्ट गुणयुक्त और शक्तिमान रूप से उपासना विधान करने की इच्छा से श्रुति कहती है पहला यह सारा जगत निश्चय ब्रह्म ही है यह उसी से उत्पन्न वाला वाला, होने उसी में लीन होने वाला और उसी में चेष्टा करने वाला है इस प्रकार शांत होकर तो उपासना करें, क्योंकि पुरुष निश्चय ही कृतमय निश्चयात्मक है इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है वैसा ही यहाँ से मरकर जाने पर होता है अतः उस पुरुष को निश्चय करना चाहिए भाष्य सर्व समस्त खलु निपात शोभा बढ़ाने के लिए है यह अर्थात नाम रूप में विकार को प्राप्त होने वाला और प्रत्यक्षादी प्रमाणों का विषय जगत ब्रह्म कारण रूप ही है वृद्धतम सबसे बड़ा होने के कारण वह जगत का कारण ब्रह्म कहलाता है यह सब ब्रह्म रूप किस प्रकार है ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है तला तेज अब और अन्नादि क्रम से सारा जगत उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है इसलिए यह तज है तथा उसी जनन क्रम के विपरीत क्रम से उस ब्रह्म में ही लीन होता है अर्थात तादात्म्य रूप से उसमें मिल जाता है इसलिए तल है और अपनी स्थिति के समय उसी में अनन प्राणन यानी चेष्टा करता है इसलिए तदन है इस प्रकार ब्रह्मत्म रूप से वह तीनों कालों में समान रहता है क्योंकि उसका उस ब्रह्म के बिना ग्रहण नहीं किया जाता अतः वह ब्रह्म ही यह सारा जगत है जिस प्रकार यह जगत वह एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है, उसका हम छठे अध्याय में विस्तार पूर्वक निरूपण करेंगे क्योंकि यह सब ब्रह्म है अतः शांत यानी राग द्वेश से रहित सयतेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म के ब्रह्म है उसी के आगे कहे जाने वाले गुणों द्वारा उपासना करें उसकी किस प्रकार उपासना करें सो बतलाते हैं क्रतु कै क्रतु निश्चय यानी अध्यवसाय को कहते हैं अर्थात यह ऐसा ही है इससे अन्य प्रकार का नहीं है ऐसा जो अविचल प्रती है वही क्रतु है उस कृत को करे इस प्रकार इसका व्यवधान युक्त उपासित इस क्रिया से संबंध है किंतु उस कृतु के करने से क्या प्रयोजन सिद्ध करना है अथवा किस प्रकार वह कृतु करना चाहिए तथा वह कृतु करना किस प्रकार अविष्ट की सिद्धि का साधन है इस सब विषय का प्रतिपादन करने के लिए है क्योंकि पुरुष यानी जीव कृतुमय कृतु अर्थात अध्यवसायत्मक है इसलिए इस लोक में जीवित रहता हुआ यह पुरुष यथा कृतु जिस प्रकार के कृत वाला होता है अर्थात जिस प्रकार के अध्यवसाय वाला जैसे निश्चय वाला होता है वैसे ही यहाँ से इस देह से होता है तात्पर्य निश्चय के अनुसार फल वाला होता है शास्त्र से भी यह बात शरीर ही देखी गई है।, जिस जिस है उसी उसी भाव को प्राप्त होता है क्योंकि ऐसी व्यवस्था शास्त्र परिपादित है अतः इस प्रकार जानने वाला वह पुरुष कृतु करे इस प्रकार का कृतु हम बतलाते हैं वैसा ही कृत करें क्योंकि इस प्रकार शास्त्र प्रमाण्य से निश्चय के अनुरूप ही फल मिलना सिद्ध होता है इसलिए उसे वह करना चाहिए। समग्र ब्रह्म में आरोपित गुण किस प्रकार निश्चय करना चाहिए दूसरा वह ब्रह्म मनोमय प्राण शरीर प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प आकाश शरीर सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध इसे संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाग्रहित और संभ्रम शून्य है जिसके द्वारा जीव मनना करता है उसे मन कहते हैं यह अपनी वृत्ति द्वारा विषयों में प्रवृत्त हुआ करता है उस मन के कारण वह मनोमय है अतः पुरुष मनप्राय होकर मन के प्रवृत्त होने पर प्रवृत्त सा होता है और निवृत्त होने पर निवृत्त होता है इसीलिए वह प्राण शरीर है जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है इस श्रुति के अनुसार विज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों से मिलकर बना हुआ लिंग शरीर ही प्राण है।, है, है जैसा की आत्मा मनोमय और प्राण रूप शरीर को अन्य देह में ले जाने वाला है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है भारूप भादीप्ति अर्थात चैतन्य ही जिसका रूप है उसे भारूप कहते हैं सत्य संकल्प जिसके संकल्प सत्य यानी अमिथ्या है वह यह ब्रह्म सत्य संकल्प है <coughs> तात्पर्य पुरुष के समान ईश्वर का संकल्प अनेक कभी हो कभी न हो ऐसे फल वाला नहीं है संसारी जीव का संकल्प अनुत अर्थात मिथ्या रूप हेतु से प्रत्यूढ़ वृद्धि को प्राप्त होने के कारण मिथ्या फल वाला होता है वे अनुत से है। ऐसा आगे चलकर भी कहेगी जिसका आत्मा यानी आकाश के समान हो, उसे आकाश कहते हैं। सर्वत्र व्यापक, था। रूप आदि रहित होना ही ईश्वर का आकाश के समान होना है सर्वकर्मा उस ईश्वर के द्वारा सर्व यानी विश्व का निर्माण किया जाता है इसलिए यह सारा जगत उसका कर्म है अतः वह ईश्वर सर्वकर्मा है जैसा की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 क्योंकि काम का कार्य स्वीकृत किया गया है इसलिए शब्दादी के समान भगवान की भी परार्थकता का उपस्थित होगा। अतः जिस प्रकार यहां काम पद में बहुवृह समास किया गया है उसी प्रकार कामोश में इस स्मृति का अर्थ करना चाहिए सर्वगंध समस्त सुखकर गंध उसी के है इसलिए वह सर्वगंध है जैसा कि पृथ्वी में मैं पुण्यगंध हूँ इस स्मृति से सिद्ध होता है इसी प्रकार पुण्य रस भी उसी के समझने चाहिए क्योंकि श्रुति ने अपुण्यंध और, और रस का ग्रहण तो पाप संबंध के निमित्त से बतलाया है जैसा कि उसी से उस भ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुगंध और दुर्गंध दोनों को ही सुमता है क्योंकि यह पाप से बिद्ध है इस श्रुति द्वारा प्रमाणित होता है किंतु ईश्वर का पाप से संसर्ग नहीं है क्योंकि उसमें अविद्यादि दोष बने असं संभव नहीं है इस संपूर्ण जगत को वह सब और व्याप्त किए हुए है व्याप्ति अर्थ वाले अत धातु से करता अर्थ में निष्ठा निष्ठात तो प्रत्यय होने से आतः पद सिद्ध होता है इसी प्रकार वह अवाकी भी है जिसके द्वारा बोला जाता है उसे वाक कहते हैं वाक्य वाक है अर्थात तो वच धातु से कर्ण अर्थ में गंज प्रत्यय करने से वाक शब्द निष्पन्न होता है वह वाक्य जिसमें हो उसे वाक्य कहते हैं जो वाकई न हो वही कहलाता है श्रुति में गंध और रसादि का प्रसंग होने से उन गंधादि का ग्रहण करने के लिए ईश्वर के ग्रहण आदि इंद्रिया होनी सिद्ध होती है अतः वाक्य के प्रतिषेध द्वारा उन सब का भी प्रतिषेध किया गया है जैसा कि बिना हाथ पाव ही वह वेगवान और ग्रहण करने वाला है तथा बिना नेत्र का होकर भी देखता और बिना कर्ण का होकर भी सुनता है, से होता है, इत्यादि से होता अनादर अर्थात तो आग्रह रहित है जो आपकाम नहीं है उसे ही अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए आग्रह हो सकता है आप होने के कारण नित्य तृप्त ईश्वर को कहीं भी संभ्रम नहीं है ब्रह्म छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है श्लोक तीसरा हृदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा धान से श्या सरसों से से अथवा भी सूक्ष्म है तथा हृदय कमल के भीतर यह मेरा आत्मा पृथ्वी अंतरिक्ष दुलोक अथवा इन सब लोगों की अपेक्षा भी बड़ा है उपरयुक्त गुण विशिष्ट मेरा आत्मा हृदय अंतर अंतर रद्या, रद्या कमल के और श्यामक तंडों से भी सूक्ष्म है।, है।, है इस प्रकार परिचिन परिमाण से सूक्ष्म बतलाने पर उसका अणु परिमाण तो प्राप्त होता है ऐसी आशंका कर अब उसका प्रतिषेध करने के लिए ऐसा आत्मा जायान पृथ्विव्या इत्यादि वाक्य से श्रुति आरंभ करती है इस प्रकार स्थूलत्र पदार्थों की अपेक्षा भी उसकी महत्ता प्रदर्शित कर श्रुति मनोमय यहाँ से लेकर जायाने लोकेभ्य कहाँ तक के यहाँ तक के ग्रंथ द्वारा उसका अनंत परिमाणत्व प्रदर्शित करती है हृदयस्थ ब्रह्म और पर ब्रह्म की एकता एक श्लोक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 से लक्षित होने वाले ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए उन गुणों से युक्त गु गाय को लाने की चेष्टा नहीं की जाती उसी प्रकार यहाँ भी निर्गुण ब्रह्म ही उपास्य रूप से प्राप्त होता था अतः उसकी निवृत्ति के लिए सर्वकर्मा इत्यादि विशेषणों को पुनः कहा गया है इसलिए त्वि गुणों से युक्त ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए इस छठे और सातवें अध्यायों में श्रुति ने जिस प्रकार तू तुवह तु है और आत्मे वेदम यह सब आत्मा ही है इन वाक्यों द्वारा साधक को स्वार जबर किया है उस प्रकार वह यहाँ नहीं करती यह मेरा आत्मा है यह ब्रह्म है मैं यहाँ से मर मरकर जाने पर इसे प्राप्त होगा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 इस वचन से इसका का व्यवधान प्रदर्शित करने में नहीं है नहीं तो वह इस वाक्य में अर्थ के बाद होने का प्रसंग उपस्थित होगा यद्यपि यहाँ आत्मा शब्द प्रत्येगात्मा का बोधक है और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 और जिसे मैं ऐसा नहीं होऊंगा ऐसी अपने निश्चय के फल के संबंध में शंका नहीं है वह विद्वान उसी प्रकार ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है ऐसा चांडिल्य नामक ऋषि ने कहा है चाणिल्य चाणिल्या यह विरुक्ति आदर के लिए है पंद्रहवा खंड विराट कोशोपासना इसके कुल में पुत्र होता है ऐसा कहा गया है किन्तु पुत्र का जन्म मात्र ही पिता की रक्षा का कारण नहीं हो सकता जैसा कि अतः अनुशासित पुत्र को ब्राह्मण लोग लोक्य लो प्राप्त कराने वाला कहते हैं इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है अतः उसे दीर्घायुष्ट की प्राप्ति कैसे हो सकती है इसी के लिए कोश विज्ञान का आरंभ किया जाता है अभ्यर्तित तो उपासना के प्रतिपादन में संलग्न रहने के कारण वीर इस श्रुति के अनंतर ही इसका वर्णन नहीं किया इसलिए अब आरंभ किया जाता है श्लोक पहला अंतरिक्ष जिसका उदर है वह कोश पृथ्वी रूप मूल वाला है वह वा जीर्ण नहीं होता इसके कोण हैं आकाश ऊपर का है वह यह काश वसुधान है उसी में यह सारा विश्व स्थित है अंतरिक्ष है उदर अंत छिद्र जिसका वह यह अंतरिक्षोदर कोश जो अनेक धर्मों में सदृश रखने के कारण कोश के समान कोश है वह भूमि बुद्ध भूमि है बुद्ध मूल जिसका ऐसा भूमि बुद्ध पृथ्वी है वह त्रैलोक रूप होने के कारण जीर्ण नहीं होता अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह तो शस्त्र युग काल पर्यंत रहने वाला है समस्त दिशा इसकी शक्तियां अर्थात कोण है जिलोक इस कोष का उपरी छिद्र है वह पूर्वोक्त गुणों वाला कोश वसुधान है इसमें प्राणियों के कर्म कर्मफल सज्ञ वसु का आधार किया जाता है इसलिए यह कोष वसुधान है तात्पर्य यह है कि उस कोष के भीतर ही प्राणियों का संपूर्ण कर्मफल जिसका की प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी प्रमाणों से ग्रहण किया जाता है अपने साधनों के सहित श्रित आश्रित अर्थात स्थित है श्लोक दूसरा उस कोष की पूर्व दिशा जूह नाम वाली है दक्षिण दिशा सहमाना नाम की है पश्चिम दिशा राजनी नाम की है तथा उत्तर दिशा सुभूता नाम की है उस दिशाओं का वायु वत्स है वह जो इस प्रकार इस वायु को दिशाओं के वत्स रूप से जानता है पुत्र के निमित्त से रोदन नहीं करता वह मैं इस प्रकार इस वायु को दिशाओं के वत्स रूप से जानता हूँ अतः मैं पुत्र के कारण न रो भाष्य कोष की प्राची दिशा पूर्व की ओर का भाग जुहू नाम वाला है कर्मठ लोग इस दिशा में पूर्वाभिमुख होकर हवन करते हैं इसलिए यह जुहू नाम वाली है दक्षिण दिशा सहमाना नाम की है क्योंकि इसी दिशा में जीव यमपुरी में अपने कर्मों के दुखों को सहन करते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा सहमाना नाम वाली है तथा प्रतिचि यानी पश्चिम दिशा राजनीय नाम की है वरुण राजा से अधिष्ठित होने के कारण अथवा सायंकालिक राग लालिमा के योग से पश्चिम दिशा राजनीय है उत्तर दिशा सुभूता नाम वाली है ईश्वर कुर आदि भूति संपन्न देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण दिशाओं कायोगों से, से देखा जाता है वह कोई भी पुरुष जो भी पुत्र के दीर्घ जीवन की कामना वाला है यदि इस प्रकार पूर्वोक्त गुण वाले दिशाओं के वत्स अमृत रूप वायु को जानता है वह पुत्र रोध पुत्र ने रोदन नहीं करता अर्थात उसका पुत्र नहीं मरता क्योंकि कोष और दिशाओं के वत्स से संबंध रखने वाला विज्ञान ऐसे हूं इसलिए पुत्र रोध पुत्र के, के, के मरण से होने वाला रोदन न करूं अर्थात मुझे पुत्र के लिए रोने का प्रसंग प्राप्त न हो श्लोक तीसरा मैं अमुक अमुक अमुक के सहित अविनाशी शरण हूं अमुक अमुक अमुक के सहित शरण में अमुक अमुक अमुक के सहित भूवाह की शरण में हूं अमुक अमुक अमुक के सहित स्व की शरण हूं पुत्र की दीर्घायु दि, के लिए मैंने पूर्वोक्त अविनाशी अमना अमना अमना यह कि तीन तीन बार अपने पुत्र का नाम लेता है तथा अमुक अमुक अमुक के सहित प्राण की शरण में हूँ अमुक अमुक अमुक के सहित भू की शरण में हूँ अमुक अमुक अमुक के सहित भूव की शरण हूँ और अमुक अमुक अमुक के सहित स्वत स्व की शरण में हूँ सर्वत्र अमुक अमुक अमुक के सहित शरण हूं ऐसा कहकर बारंबार तीन तीन बार पुत्र का नाम लेता है श्लोक चौथा उस मैंने जो कहा कि मैं प्राण की शरण में हूँ सो यह जो कुछ संपूर्ण भूत समुदाय है प्राण ही है उसकी मैं शरण में हूँ श्लोक पांचवा तथा तो मैंने जो कहा कि मैं भू की शरण हूँ इससे मैंने यही कहा कि मैं पृथ्वी की शरण हूँ अंतरिक्ष की शरण हूँ और द्व्युल की शरण हूँ श्लोक छठा फिर मैंने जो कहा कि मैं भुवा की शरण हूँ इससे यह कहा गया है कि मैं अग्नि की शरण हूँ वाय। वायु की शरण हूँ और आदित्य की शरण हूँ श्लोक सातवा तथा तो मैंने जो कहा कि मैं स्व की शरण हूँ उससे मैं ऋग्वेद की शरण हूँ आयुर्वेद की शरण हूँ और सामवेद की शरण हूँ यही मैंने कहा है यही मैंने कहा है उस मैंने जो कहा कि मैं प्राण की शरण हूँ इसी की व्याख्या करने के लिए विस्तार किया जाता है यह जितना भी जगत है सब प्राण ही है जैसे कि नाभि में अरे लगे रहते हैं उस प्रकार प्राण में संपूर्ण भूत समर्पित है ऐसा आगे कहेंगे भी अतः उस प्राण की प्रतिपत्ति के द्वारा मैं उस सर्वभूत विराट की ही शरण हूँ मैंने जो यह कहा है कि मैं भूह की शरण में हूँ उसी उससे यही कहा गया है कि मैं पृथ्वी आदि तीन लोकों की शरण हूँ जो कहा कि मैं भुवः की शरण हूँ यही कहा गया है कि मैं अग्नि आदि की शरण हूँ और ऐसा जो कहा है कि मैं स्व की शरण हूँ उससे यही कहा गया है कि मैं ऋग्वादि ऋग्वेद आदि की शरण हूँ तत्पश्चात उपयुक्त अजर कोश का दिशाओं के वत्सके सहित विधि पूर्वक ध्यान कर ऊपर के मंत्रों को जपे तदो वाचम तदो तदो वोचम तदव तदवोचम यह दुरुपी आदर के लिए है आत्मा अंडर सोलह आत्मयज्ञोवासना आत्मयज्ञोपासना तो पहला पुत्र की आयु के लिए उपासना और जप कहे गए अब अपनी दीर्घायु के लिए इस जप और उपासना का विधान करता हुआ वेद कहता है पुरुष स्वयं जीवित रहने पर ही पुत्रादि फलों से युक्त होता है और किसी का कर नहीं इसी से वह अपने को यज्ञ रूप से निष्पन्न करता है श्लोक पहला निश्चय पुरुष ही यज्ञ है उसके उसकी आयु के जो चौबीस वर्ष है वे प्रातस्थवन है गायत्री चौबीस अक्षरों वाली है और प्रातस्थ वन गायत्री शनमे से संबद्ध है व शब्द निश्चयार्थक है, है।, तो है।, है।, है।, है। अतः तात्पर्य है कि पुरुष ही यज्ञ है अब श्रुति सदृशता दिखलाकर पुरुष की यज्ञ रूपता सिद्ध करती है किस प्रकार से बताते हैं उस पुरुष की आयु के जो चौबीस वर्ष है वे उस पुरुष केवन है अतः पुरुष प्रातःवन रूप से निष्पन्न हुए चौबीस वर्ष की आयु से युक्त है इसी से विधि यज्ञ से सदृशता होने के कारण यज्ञ है इसी प्रकार पीछे की दोनों आयुओ से दृष्टु और जगती चंद्र के अक्षरों की संख्या में समानता होने के कारण उनके द्वारा अन्य दोनों सवनों की निष्पत्ति बतलानी चाहिए तथा के समान इस पुरुष यज्ञ के प्राप्त सवन के भी वसुदेवता अनुगत है तात्पर्य है कि सवन देवता रूप से वे उसके स्वामी हैं। इस कथन से विधि यज्ञ के समान पुरुष यज्ञ में भी अग्नि आदि ही वसुदेवता निश्चित होते है अतः श्रुति उनकी विशेषता विभिन्नता बतलाती है पुरुष यज्ञ में वाक आदि इंद्रिया और प्राण आदि वायु ही वसु है क्योंकि वे ही इस पुरुष आदि प्राणे समुदाय को वाषित किए हुए हैं, देह में प्राणों के रहते हुए ही यह सब बसा हुआ है और किसी प्रकार नहीं अतः देह में बसने अथवा उसके बसाने के कारण प्राण वसु है श्लोक दूसरा यदि इस प्रातःवन संपन्न आयु में उसे कोई रोग आदि कष्ट पहुंचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए प्राण रूप मेरे इस सवन को के के साथ एक रूप कर दो स्वरूप में में आप मध्य नष्ट न हो। तब उस उस कष्ट से मुक्ति हो हो निरोग जाता है यदि प्रातस्तवन रूप से निष्पन्न हुई इस आयु में मरण की शंका के कारण कोई व्याधि आदि कष्ट पहुंचावे तो वह यज्ञ संपादन करने वाला पुरुष अपने को यज्ञ मानते हुए कहे, इस मंत्र को जपे ए यह मेरे का है, इसे माध्यम दिन सवन रूप से करो। इसे माध्यन दिन सवन रूप मेरी आयु के साथ एकीभूत कर दो यज्ञ स्वरूप में प्रातःवन अधिष्ठाता आप प्राणरूप वसु के मध्य में अर्थात विच्छि न हो मूल में यति शब्द मंत्र की समाप्ति के लिए है उस जप और ध्यान के द्वारा वह उस कष्ट से छूट जाता है और उससे छूटकर अगद अगध संताप शून्य ही हो जाता है श्लोक तीसरा और चौथा इसके पश्चात जो चौवालीस वर्ष है वे माध्यन दिन सवन है त्रिष्टु छंद चौवालिस अक्षर वाला है और माध्यन दिन सवन से संबद्ध है। उस समय के रुद्रगण अनुगत हैं। प्राण ही रुद्र है, क्योंकि मेरे इस मध्यान कालीन सवन को तृतीय सवन के साथ एक दो यज्ञ स्वरूप में प्राणरूप रुद्रो के मध्य में कभी विचिन्न नष्ट न हो ऐसा कहने से वह उस कष्ट से छूट जाता है और निरोग हो जाता है। का अर्थ रोते अथवा अथवाते हैं इसलिए प्राण रुद्र है वे प्राण मध्यम आयु में क्रूर होते हैं इसलिए रुद्र कहलाते हैं श्लोक पांचवा और चौथा इसके पश्चात जो 48 वर्ष है वे तृतीय सवन है जगति छंद 48 अक्षरों वाला है तथा तृतीय सवन जगती छंद से संबंध रखता है, है।, है ग्रहण करते हैं उस उपासक को यदि इस आयु में कोई रोग आदि संतप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए हे प्राण रूप आदित्य गण मेरे इस तृतीय सवन को आयु के साथ एकीभूत कर दो यज्ञ स्वरूप में प्राण स्वरूप आदित्यों के मध्य में हो ऐसा कहने से वह उस कष्ट से हो हो जाता है। इसी प्रकार ही आदित्य है इसलिए आदित्य है प्राणरूप आदित्य गण तृतीय सवन को आयु रूप से अनुसंत करो अर्थात एक सौ सोलह वर्ष तक पूर्ण करो यानी इस यज्ञ को समाप्त करो शेष सब है निश्चित विद्या अवश्य फलवती होती है इस बात को प्रदर्शित करती हुई श्रुति उदाहरण देती है श्लोक सातवां प्रसिद्ध विद्या विद्या को जानने वाले ने कहा था अरे रोग तू मुझे क्यों कष्ट देता है जो मैं कि इस रोग द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता वह 116 वर्ष जीवित रहा जो इस प्रकार जानता है वह एक वर्ष जीवित रहता है इस प्रसिद्ध यज्ञ दर्शन को जानने वाले महिला नामक इस संताप से मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा नहीं मरूंगा है कि इसलिए तेरा यह श्रम वृा ही है इस प्रकार कहा था इसका पूर्व से संबंध है ऐसा निश्चय वाला होकर वह वा एक 116 वर्ष जीवित रहा ऐसे ही निश्चय वाला पुरुष सना जो पहला वह पुरुष जो भोजन करने की इच्छा करता है जो पीने की इच्छा करता है और जो रामबाण प्रसन्न नहीं होता वही इसकी दीक्षा है वह जो भोजन करने की इच्छा करता है इत्यादि पुरुष का यज्ञ से सा है, है तथा पीने की करता है इष्ट पदार्थों की अप्राप्ति के कारण रामवाण नहीं होता अर्थात तो जो इस प्रकार के दुख का अनुभव करता है वह दुख में सदृशता होने के कारण विधि यज्ञ की दीक्षा के समान इसकी दीक्षा है श्लोक दूसरा फिर वह जो खाता है जो पीता है जो रति का अनुभव करता है वह उपसदों की सदृशता को प्राप्त होता है भाष्यर्थ फिर वह भोजन करता है पीता है और इष्ट पदार्थ आदि के संयोग से यह रतिका अनुभव करता है वह सब उपसदों की समानता को प्राप्त होता है उपसदों को वयोवृत्तत्व केवल दुग्धपान संबंधी सुख प्राप्त होता है जिन दिनों में स्वल्प आहार प्राप्त हो सकता है वे है यह देखकर यज्ञकर्ता को आश्वासन होता है अतः भोजनादि की उपसदों से सदृशता है। तथा वह जो हस्ता है जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता है वे सब की ही समानता को प्राप्त होते है भाषा तथा वह जो हस्ता है जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता है वह स्तुत शस्त्र की समानता को प्राप्त होता है क्योंकि शब्दयुक्त होने में उनमें समानता है श्लोक चौथा तथा जो तप दान आर्जव सरलता अहिंसा और सत्य वचन है वे ही इसकी दक्षिणा है के जो तप दान अर्जव अहिंसा और सत्य भाषण आदि गुण है वे ही इसकी दक्षिणा है क्योंकि धर्मक की पुष्टि करने में दक्षिणा के साथ उल्की तुल्यता है क्योंकि पुरुष यज्ञ है श्लोक पांचवा इसी से कहते हैं कि प्रसूता होगी अथवा प्रसूता हुई वह इसका पुनर्जन्म ही है तथा मरण ही है इसी से जब माता उसे जन्म देने वाली होती है तब दूसरे लोग उसकी माता के विषय में कहते हैं कि यह प्रसूता होगी और जब वह प्रसूता होती है तो यह प्रसूता हुई अर्थात पूर्णिका हुई ऐसा कहते हैं जैसे कि विधि यज्ञ में देवदत्त सोमाभिषव सोमरस का पान या साधन करेगा अथवा सोभा, किया, ऐसा कहते हैं इस प्रकार सोश्यति तथा असोष्ठ शब्दों में समानता होने के कारण यज्ञ है विधि यज्ञ के समान इस पुरुष सज्ञक यज्ञ का जो सोश्यति और असोष्ठ इस शब्दों से संबंध होना है वह पुनरुत्पादन ही है तथा मरण ही इस पुरुष सज्ञक यज्ञ का अवभृत स्नान है क्योंकि समाप्ति में इन मरण और अवभृत स्नान दोनों की तुल्यता है घोर देव देवकी पुत्र कृष्ण को यह यज्ञ दर्शन सुना कर जिससे कि वह अन्य विद्याओं के विषय में तृष्णाहीन हो गया था कहा उसे अंतकाल में इन तीन मंत्रों का जप करना चाहिए तू अक्षित अक्षय है दूसरा अच्छुत अविनाशी है और अति सूक्ष्म प्राण है तथा इसके विषय में ये दो, दो रुचाए है इस यज्ञ दर्शन को अंगिरस अंगिशपोत्र वाले घोर नामक ऋषि ने अपने शिष्य देवकी पुत्र कृष्ण के प्रति कहकर फिर कहा इस वाक्य का इस व्यवधान युक्त वाक्य से संबंध है जो इस यज्ञ दर्शन का श्रवण कर फिर अन्य विद्याओं के प्रति रहित हो गया यह विद्या ऐसे विशिष्ट गुण संपन्न है कि यह अन्य विद्याओं के प्रति देव पुत्र कृष्ण की तृष्णा का छेदन कराने वाली हुई ऐसा कहकर श्रुति पुरुष यज्ञ विद्या की स्त्रुति करती है घोर अंगिरसने कृष्ण के प्रति यह विद्या क्या कहा यह बतलाते को वाला वह समय काल होने पर इन तीन मंत्रों को प्रतिपन्न हो अर्थात इनका जप करे वह मंत्र कौन से हैं? तू अक्षित अक्षिण अथवा अक्षय है यह एक यजु है प्रसंग के सामर्थ्य से यह कथन आदित्य थ पुरुष और प्राण के एकता करके किया गया है तथा उसी के प्रति कहती है तू अच्युत स्वरूप से च्युत न होने वाला है यह दूसरा है प्राण प्राण जो सम्यक प्रकार से तनु यानी सूक्ष्म किया गया है वह तू है यह तीसरा यजु है इस अर्थ में इस विद्या की स्तुति करने वाली दो ऋचाए यानी दो मंत्र है किंतु वे जप के लिए नहीं है क्योंकि पहले तो त्रयम प्रतिपद्यत तीन का जप करे ऐसी विधि की गई है उनकी तीन संख्या का बाद हो जाएगा और तब पांच संख्या हो जाएगी श्लोक सातवादित प्रन से रितसा यह एक मंत्र है और उद्वयम तमसस्वरी इत्यादि दूसरा है इनमें पहला मंत्र इस प्रकार है आदि प्रेतो ज्योति इसका अर्थ यह है पुरातन कारण का प्रकाश देखते हैं यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश जो परम ब्रह्म में स्थित परम तेज दे है उसका है अब उद्वयम तमसस्परी इत्यादि दूसरे मंत्र का अर्थ करते हैं अज्ञान रूप अंधकार से अतिकृष्ट ज्योति को देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेज को देखते हुए हम संपूर्ण देवों में प्रकाशमान सर्वतम ज्योतिष स्वरूप सूर्य को प्राप्त हुए आत इत इत इसमें आकार के पीछे का तकार और इतव शब्द रहित है यानी पुरातन रेतस कारण अर्थात जग के बीजभूत सत्सद्य ब्रह्म के ज्योति प्रकाश को देखते हैं अपने अनुबंध <coughs> तकार से रहित शब्द इस क्रिया से संबंध है उस किस ज्योति को देखते हैं इस पर कहती है, वासर अर्थात जिनके समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह्मा की ज्योति को देखते हैं। तात्पर्य यह है कि जिनकी इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो गई है वे ब्रह्मचर्य आदि निवृत्त के साधनों द्वारा शुद्ध चित्त हुए ब्रह्मविता उस ज्योति को सब और देखते हैं जो ज्योति दिवी द्योतरवान पर ब्रह्म में तथा जिस ज्योति से दिप्त होकर सूर्य है, चंद्रमा प्रकाशित होता है बिजली चमकती है, तथा ग्रह और तारागण विशेष रूप से भासते हैं, यहाँ पर यह शब्द नपुंसक लिंग ज्योति के साथ अन्वित है इसलिए उसका लिंग बदल परम ऐसा समझना चाहिए तथा उपर्युक्त ज्योति को देखने वाला एक दूसरा मंत्र द्रष्टा कहता है व्यवधान इस युक्त क्रिया से संबंध है वह ज्योतिष व आत्मीय अर्थात हमारे अंतकरण में स्थित तेज और आदित्य में स्थित तेज एक ही है जिस अन्य तेजो की अपेक्षा उत्तर उत्कृष्ट तरह अर्थात ऊर्धव तर तेजको देखते हुए हम प्राप्त हुए इसे प्राप्त हुए यह प्राप्त हुए जो रस किरण और संसार के प्राणों को प्रेरित करने के कारण सूर्य कहलाता है उस उत्तम ज्योति को संपूर्ण ज्योतियों में उत्कृष्टतम ज्योति को प्राप्त हुए अहो आश्चर्य है कि हम उसे प्राप्त हुए ऐसा इसका तात्पर्य है यही वह ज्योति है जिसकी दो स्तुति की है तथा जो अठारहवा खंड मन आदि दृष्टि से अध्यात्म और आधिदेविक ब्रह्मोपासना चतुर्दश के द्वितीय मंत्र में ईश्वर के गुणों के एक देश को लेकर उससे मनोमय और आकाशात्मा कहा गया है अब इससे आगे मन और आकाश में समस्त ब्रह्म दृष्टि का विधान करने के लिए मनोब्रह्म इत्यादि अष्टादश का आरम्भ किया जाता है लोक पहला मन ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करें यह अध्यात्म दृष्टि है तथा तो आकाश ब्रह्म है यह अधिदेवत दृष्टि है इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनों का उपदेश किया गया मन जिससे प्राणी मनन करता है उस अंतकरण को मन कहते हैं वह पर ब्रह्म है ऐसी उपासना करें यह आत्म विषय दर्शन अध्यात्म है अब यह अधिदेवत देवता विषय दर्शन कहते हैं आकाश ब्रह्म है ऐसी उपासना करें इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनों प्रकार की ब्रह्म दृष्टि के विषय में आदेश उपदेश किया जाता है क्योंकि आकाश और मन दोनों ही सूक्ष्म हैं इसके सिवा ब्रह्म मन से उपलब्ध किया जा सकता है इसलिए भी मन ब्रह्म दृष्टि के योग्य है तथा सर्वगत सूक्ष्म और उपाधि ही न होने के कारण आकाश भी ब्रह्म दृष्टि के योग्य है लोक दूसरा वह यह मन सदने का ब्रह्म चार पादों वाला है वाक पाद है प्राण पाद है चक्षुपाद है और श्रोत्रपाद है यह अध्यात्म है अब अधिदेवत कहते हैं अग्निपाद है वायुपाद है आदित्य पाद है और दिशाएं पाद है इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेव अध्य दोनों का उपदेश किया गया भाषा का वह यह मनस ब्रह्म चतुष्पाद है जिसके चार पाद हो उसे चतुष्पाद कहते हैं यह मनोब्रह्म चतुष्पाद किस प्रकार है यह श्रुति बतलाती है वाक प्राण चक्षु और श्रोत्र यह इसलिए है यह अध्यात्म दृष्टि है अब अधिद बताते हैं आकाश सबने का ब्रह्म के वायु आदित्य और दिशा ये ये पाद है। इस प्रकार अध्यात्मत दोनों प्रकार के चतुष्पाद्रदेश या गया श्लोक तीसरा वाक ही ब्रह्म का चौथा पाद है वह अग्नि रूप से ज्योति से ज्योतिष होता है और तपता है जो ऐसा जानता है वह की यश और ब्रह्म तेज के कारण प्रमाण होता और तपता है भाष्य मनोरूप का अन्य तीन पादों की अपेक्षा चौथा पाद है जिस प्रकार गौ आदि जीव पाद द्वारा इष्ट स्थान पर जाकर उपस्थित होते हैं उसी प्रकार वाणी से ही मन वक्तव्य विषय पर ठहरता है अतः वाक मन के पाद के समान है इसी प्रकार प्राण घाण भी उसका पाद है उसके द्वारा भी गंधरूप विषय के प्रति जाता है ऐसे ही चक्षु पाद है और श्रोत्र भी पाद है इस प्रकार यह मन रूप ब्रह्म का अध्यात्म चतुष्पातव है तथा आदि देवता दृष्टि इस प्रकार है जिस तरह उदर से पैर जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश रूप ब्रह्म के उदर में अग्नि वायु आदित्य और दिशा ये, ये दिखाई देते हैं इसलिए ये अग्नि आदि उस आकाश रूप ब्रह्म के पाद कहे जाते हैं इस प्रकार अध्यात्म और आधिदेवता दोनों प्रकार के चतुष्पात ब्रह्म का उपदेश किया जाता है वाक्य ही उस ब्रह्म का चौथा है, वह आदि ज्योति से दीप्त होता और संताप यानी उष्णता करता है अथवा तैल और घृत आदि अग्नि तेजोमय पदार्थों के भक्षण से दीप्त हुई वाक्य प्रकाशित होती और तपती है अर्थात बोलने के लिए उत्साह युक्त होती है इस प्रकार की उपासना करने वाले को प्राप्त होने वाला फल जो पूर्वोक्त अर्थ को जानता है वह और की प्रकाशित होता और तपता है लोक चौथा प्राण ही मनोमय ब्रह्म का चौथा पाद है वह वायु रूप ज्योति से प्रकाशित होता है और तपता है जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति यश और ब्रह्म तेजैसे प्रकाशित होता है और तपता है श्लोक पांचवा श्लोक छठा श्रोत्र ही मनोरूप ब्रह्म का चौथा पाद है वह दिशा रूप से ज्योति से प्रकाशित होता है और तपता है जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति यश और ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता है और तपता है इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्म का चौथा पाद है वह वायु द्वारा ग्रहण के लिए प्रकाशित होता है और तपता है अर्थात उत्साहित होता है इसी तरह चक्षु रूप ग्रहण के लिए आदित्य द्वारा और श्रोत्र शब्द ग्रहण के लिए दिशावत द्वारा उत्साहित होता है इस प्रकार की उपासना का फल सर्वत्र समान है जो ऐसा जानता है उसे सर्वत्र ब्रह्म प्राप्ति रूप अदृष्ट फल मिलता है यह एवं वेद एवं वेद यह दुर्द के लिए है उन्नीसवा खंड आदित्य और आदिना आदित्य को ब्रह्म्य को ब्रह्म का पाद बहला आदित्य ब्रह्म ऐसा उपदेश है उसकी व्याख्या की जाती है पहले यह असत ही था वह सत कार्यामुख हुआ वह अंकुरित हुआ वह एक अंडे में परिणत हो गया वह एक वर्ष पर्यंत उसी प्रकार पड़ा रहा फिर वह टूटा वे दोनों अंडे के खंड रजत और सुवर्ण रूप हो गए आदित्य ब्रह्म है यह आदेश उपदेश है उस आदित्य का स्तुति के लिए उपाख्यान किया जाता है पहले अर्थात अपनी उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था में यह संपूर्ण जगत असत जिसके नाम की अभिव्यक्ति नहीं हुई थी ऐसा था सर्वथा असत शून्य ही नहीं था क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है इस प्रकार आगे छठे अध्याय में ने असत कार्यत्व का प्रतिषेध किया है पूर्व पक्ष किन्तु असदेव आसित ऐसा विधान होने के कारण विकल्प हो सकता है सिद्धांति नहीं क्योंकि क्रियाओं के समान वस्तु में विकल्प होना संभव नहीं है पूर्व पक्ष तो फिर इदम असत एव यह वाक्य क्यों कहा गया है सिद्धांति हम कह चुके हैं कि नाम रूप की अभिव्यक्ति से रहित होने के कारण मानव असत की तरह था किंतु शब्द तो निश्चयार्थक सिद्धांती, यह तो ठीक है किंतु यह सत्ता के अभाव का निश्चय नहीं करता पूर्व पक्ष तो फिर क्या करता है सिद्धांती? व्यक्त नाम रूप के अभाव का निश्चय करता है सत्यब्द का प्रयोग जिस जिनके नाम रूप व्यक्त हो गए है पदार्थों के विषय में देखा गया है और जगत के नाम रूप की अभिव्यक्ति प्रायः आदित्य के अधीन है क्योंकि उसके अभाव में घोर अंधकार नहीं जगत असत ही था ऐसा कहकर श्रुति यह सूचित करने के लिए आदित्य ब्रह्म दृष्टि के योग्य है उसकी स्तुति करती है लोकमे आदित्य के कारण ही सत्य ऐसा व्यवहार होता है जिस प्रकार सर्वगुण संपन्न राजा पूर्णवर्मा न रहने से से यह नहीं नहीं गया है है है ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार यहां समझना चाहिए इसके सिवा यहां इस वाक्य जगत की सत्ता अथवा का करना भी नहीं है, क्योंकि यह मंत्र आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदेश करने के लिए ही है तथा अंत में भी आदित्य ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है ऐसा कहकर श्रुति उसका उपासना करेगी उपसंहार करेगी असत शब्द से कहा जाने वाला तत्व जो उत्पत्ति से स्पंदन था। और असत के समान था। सत कुछ स्पंदन प्राप्त कर वह थोड़े से नाम रूप की अभिव्यक्ति के कारण अंकुर हुए बीज के समान हो गया उस अवस्था से भी वह क्रमश कुछ और स्थूल होता हुआ जल से अंडे के रूप में परिणत हो गया अंडम यह प्रयोग है। वह अंडा नाम से से प्रसिद्ध काल की मात्रा यानी परिमाण तक अर्थात पूरे एक एक उसी प्रकार रूप रहा तत्पश्चात एक वर्ष परिमाण काल के अनंतर वह पक्षियों के अंडे के समान फूट गया उस फूटे हुए अंडे के जो दो खंड थे वे रजत और सुवर्ण रूप हो गए श्लोक दूसरा जो क्ष्म रजत हुआ वह पृथ्वी है है है और जो जो जो हुआ वह का उस अंडे का जो जरायु स्थूल वेश वही ये पर्वत उल्ब सूक्ष्म मेघो के सहित कुहरा है जो धमनिया थी वे नदिया है तथा जो वस्तीगत जल था वह समुद्र है उन खंडो में जो रजतमय खंड खंड था था वही पृथ्वी पृथ्वी अर्थात अर्थात रूप रूप से से नीचे का का अंडार्ध अंडार्ध है है और जो था वह देव ऊपर तथा दो खंडों के विभक्त होने के समय उस अंडे का जो जरायु जरा गर्भवेष्टन था वह पर्वत समूह हुआ जो उल्ब सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह मेघों के सहित निहार अवश्यय अर्थात उहरा हुआ जो उत्पन्न हुए उस गर्भ के शरीर में धमनिया रक्तवाहिनी नदियां हुई और जो उसके वस्तिस्थान में जल था वह समुद्र हुआ श्लोक तीसरा फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है उसके उत्पन्न होने होते ही बड़े जोरों का शब्द हुआ तथा उसी से संपूर्ण प्राणी और सारे भोग हुए है इसी से उसका उदय और अस्त होने पर शब्द युक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा संपूर्ण प्राणी और सारे भोग भी उत्पन्न होते हैं फिर उस अंडे में जो से उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है उस आदित्य के उत्पन्न होने पर उलुलव उरुरव यानी सुलूरव व्यापी शब्द वाले घोष शब्द उपस्थित हुए उत्पन्न हुआ जिस प्रकार की लोक में किसी राजा के यहाँ प्रथमा पुत्र जन्म होने पर उत्सवपूर्ण कोलाहल हुआ करता है तथा उसी समय समस्त स्थावर जंगम जीव और उन जीवों के काम जिनकी कामना की जाती है वस्त्र और अन्न आदि विषय उत्पन्न हुए क्योंकि प्राणी वर्ग और उसके भोगों की उत्पत्ति आदित्य के जन्म के कारण ही हुई है इसलिए आजकल भी उस सूर्यदेव के उदय के प्रति और प्रत्यायन अर्थात प्रत्यस्त ग अस्त के प्रति अथवा पुनः पुनः प्रत्यागमन ही प्रत्यायन है उसके प्रति अर्थात उससे ही निमित्त बनाकर संपूर्ण भूत सारे भोग और दीर्घ शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं सूर्य के उदय आदि होने के समय ये सब प्रसिद्ध ही है श्लोक तो चौथा वह जो इस प्रकार जानने वाला होकर आदित्य की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है वह आदित्य रूप हो जाता है तथा उसके समीप शीघ्र ही सुंदर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं सुख देते हैं वह जो कोई इस आदित्य को ऐसी महिमा वाला जानकर इसकी यह ब्रह्मा है इस प्रकार उपासना करता है वह तद्रूप ही हो जाता है ऐसा इसका भावार्थ है तथा उसे यह दृष्ट फल मिलता है इस प्रकार जानने वाले उस उपासक के समीप अभ्यास शीघ्र साधु सुंदर घोष आकर प्राप्त होते हैं मूल में यत शब्द क्रिया विशेषण है घोषादि की साधिता यही है कि उनका उपभोग करने पर पापानुबंध नहीं होता वे घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं उसे सुख देते हैं। है कि घोषों का केवल आगमन ही नहीं होता वे उसे सुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं यह द्विरोक्ति अध्याय की समाप्ति सूचित करने और आदर प्रदर्शन के लिए है तृतीय अध्याय समाप्त